पूर्ण पूर्ण पुरा पूर्णमें पूर्वश पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति श्रीमद्भगवीता अष्टादश अध्याय त्रिचालीस नंबर के श्लोक तक तो कुछ विचार हुआ है जिसमें ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य सूत्र चार वर्णों का अपने में स्वभाव होने वाले जो तो कर्म की चर्चा हो रही है स्वभाव शब्द का था पूर्व प्रकृति अथवा गुण मानी तीन गुण है चार वर्ण हैं उसका विभाजन भाषिकार ने किया है माने ब्राह्मण में तो शु गुण उसके मान पूर्व पूर्वकृत कर्म का आधुपण सत्व गुण से उत्पन्न होता है बाद में बिगाड़े है क्षत्रियों का सत्व उपसर्जन है रज प्रधान है विस्तृत है वहां रजगुण रज की प्रधानता है और वैश्यो में कम उपसर्जन है रज प्रधान है और शूद्रो में रज उपसर्जन है कम प्रधान है ऐसा करके तीन गुणों का चार जाति में विभक्तृत्ति के वहां से ये स्वभाव होता है इनके माध्यम से अथवा पूर्वकृत कर्मों का संस्कार के आधार पर गुणों के आधार पर प्रकृति के आधार पर अथवा कर्मों के आधार संस्कार के आधार पर ये कर्म का बंटवारा है तो कैसे कैसे बंटवारा है कहा समोदमस्तप शौचम शांति आर्धविवे ज्ञान विज्ञान वास्तविक ब्रह्म कर्म शुद्रामो का कर्म होता है सब मिलकर स्वभावजन्य कर्म ही है क्षेत्रियों का सौर्य तेजो धृत युद्व चा पिपला इनम दान विश्वभाव चात्र स्वभाव जिन्होंने कहा दो वर्णों के कर्म के स्वभाव हो गया अब तो स्वभाव मैंने प्रकृति के आधार पर या माया उसके आधार पर अथवा गुणों के आधार पर अथवा संस्कार के आधार पर ऐसे कर्म होते हैं आगे कहना चाहते हैं कृषि कावरक्षावाणि जम भैष्य कर्म स्वाभाव जम कृषि कावरक्षावाणि जम भैष्य कर्म स्वाभाव अभिचरित आत्मकं कर्माः सुदृष्यापि स्वाभाव जम अभिचरित आत्मकं कर्माः सुदृष्यापि स्वाभाव जम कृषि कावरक्षावाणि जम भैष्य कर्म स्वाभाव जम कृषि कावरक्षावाणि जम भैष्य कर्म स्वाभाव अभिचरित आत खेती आदि करना और गौ रक्षा गाय की रक्षा करना गोपालन करना वाणिज्य व्यापार करना कर्म स्वभावजों का यह वैश्यों का कर्म स्वाभाविक है चाहे प्रकृति के आधार पर है चाहे गुणों के आधार पर है चाहे संस्कार के आधार पर है स्वाभाविक कर्म होते हैं जन्मजात ऐसे हो जाता उनका आगे जाकर के मैंने उन्नति अवनति क्या करता अलग स्वभाव जन्य है प्रकृतिजन्य गुण होता है कहा <coughs> और परिचर्यात्मक कर्म शूद्रशिया कर्म सेवा करना स्वाभाविक ऐसा होता है सेवा रूप है स्वभाव प्रकृतिजन्य है और प्रकृति शब्द का तीन अर्थ किया है मूल प्रकृति हो सकती है अथवा त्रिगुण में कोई गुण विशेष यहां गुणों का विभाजन किया भाष्यकार ने अथवा संस्कार पूर्वकृत कर्मों का संस्कार के आधार पर सेवारूप कर्म होता है प्रधानता उनकी महा है कहा भाष्य में कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कहा तो एक पद है सब मिला करके तो कृषि च गौरक्षम च वाणिज्यम च ऐसा है कृषि खेती आदि करना गाय की, की पालन करना रक्षा करना पालन करना वाणिज्य मानी व्यापार कृषि गौरक्ष वाणिज्य में कहा इसको द्वंद्व समाज है द्वंद्व समास करके समाह द्वंद्व करके एक वचन में प्रयोग कर दिया कृषि भूमि शब्द का भूमि को विलेखन करना आदि गौरक्षा मैंने गा रक्षा गोरक्षा गौरक्षा गौ बनाने के लिए शब्द गौ नहीं है गो शब्द होता है जो गा रक्षा थी गाय की रक्षा करता है माना द्वितिया तत्पुरुष तो समास करेंगे ठीक है तो करने होना चाहिए गौ गोरक्ष होना चाहिए या यह गौरक्ष बना हुआ है यह पाठ मूल में तो गो शब्द है समाज के बाद विभिन्न लोग होने पर गोरक्ष होना चाहिए तो गौ गोरक्षती गा रक्षती तो गोरक्ष गो रक्ष का द्वितीय समास है गाय की रक्षा रक्ष <�या>। करता है पालन करता है इसलिए गोरक्ष जाते हैं उसको किंतु तो अभी एकाध नहीं है गोरक्ष में एकाध है रक्षता तो पालनार्थ होता है उसे अस्पृत्य किया हुआ है रक्ष बनाया गया तो गोरक्ष बना तदभाव उसका धर्म गाय पालने वाले का जो धर्म होगा वहां क्षय प्रत्यय लगा दिया भाव में इसे आदि अच्छी वृद्धि हो गई तब जितने अच्छा गौरक्ष बना हुआ है क्षय प्रत्यय आने दिखा रहे वृद्धि है तदभाव तो गौरक्षम कहा पशुपाल्यम पशु के पशु रक्षा कर यही है वाणिज्य माना बड़े कर्मा व्यापार रूप कर्मा यही है क्रय विक्रय आदि लक्षण कहते कौन है वाणिज्य करते क्या होता है लेन आदि होता है वहां क्रय हमारे खरीदना विक्रय वाले बेचना एक काम होता है क्रय विक्रय आदि लक्षण तो वैश्यकर्म वैश्य जाते कर्म वैश्य जाति का कर्म यह होता है कहा वैश्य जाते है कर्म वैश्यकर्म स्वभावज प्रकृति अन्यय इनका भी कर्म ऐसा और परिचय परिचर्यात्मक तो मान शुश्रषा स्वभाव सेवा करने के स्वभाव स्वभावता ऐसे पूर्ण होता है शूत्रों में कहा कर्म शूद्र से स्वभावज शूत्रों का स्वाभाविक ये होता है कहा माने अन्य धर्मों में चार वर्णों की चर्चा नहीं है केवल सनातन धर्म में है सनातन धर्म वेद के आधार पर है वेद के आधार पर बनाया गया किसी मनुष्य को द्वारा कल्पना युक्त प्रमाण नहीं है किसी ने बनाया नहीं वेद को अपौरुष है और उसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है अपौरुष है अनादि है अपौरुषय होता है प्रत्येक ग्रंथों में लेखक का नाम होगा अमुक के द्वारा प्रणयित अमुक के द्वारा प्रणयित ऐसा लिखा होगा किंतु तो वेद में नहीं है अनादि अपौरुष है वेद वेद अभी बन कब बना कोई भी नहीं बांधी ग्रंथ जो भी हो अमुक ने अमुक संग तैयार किया वो शादी होते सारे ग्रंथ चाहे बाइबिल हो चाहे कोई भी हो जितने भी बने हैं सब शादी हैं तो कुरान हो बाइबिल हो कोई भी हो पुराण आदि सब हमारे यहां भी शादी है ये भगवदगीता शादी है अनादि नहीं भगवान कृष्ण ने तो अपर में कहा हुआ है अनादि नहीं है और अपौरुषेय भी नहीं है पौरुषेय है पुरुष तो तो के द्वारा रचित है कृष्ण का रचा है किंतु वेद में ऐसा नहीं मिलता इसलिए वो स्वतः प्रमाण माना जाता है वेद अनादि अपौीय के कारण अपौरुष के क्या माना जाता है स्वतः प्रमाण है उसमें अन्य के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं अन्य ग्रंथों में प्रमाणित किया जाता है वेद के द्वारा वेद के तो संगति से लिखा है तो प्रामाणिक है और वेद के असमति से लिखा हो तो अप्रामाणिक है हम भगवदगीता को प्रामाणिक बांधते हैं ठीक है और कापिल सांख्य को हम प्रामाणिक क्यों? वो भी एक स्मृति है महर्षि कपिल ने बनाया ये भी एक मानी स्मृति है कृष्ण की स्मरण है या व्यास का स्मरण है समझो जो समझो दोनों स्मृति में एक स्मृति को प्रमाण मानना एक को नहीं मानना क्या कारण होगा ये है भगवत भगवदगीता भगवान कृष्ण कहा हमारे भगवान है भगवान कृष्ण कहा इसलिए हम प्रमाण मानते हैं मानने पर दूसराबाद ही नहीं मानेगा हमारे भी कपिल कापिल भगवान है उन्होंने लिखा बोलेगा क्या होगा फिर क्या होगा वेद से अविरुद्ध बोलती भगवदगीता इसलिए प्रमाणिका है और कापिल शास्त्र जो होगा वेद से विरुद्ध बोल इसलिए वो माने कभी भी वेद में प्रकृति को स्वतंत्रता नहीं दी गई किंतु उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्रता दी है काफी शांत होते ये विरुद्ध है जो कुछ करता धरता जो भी प्रकृति है सारी पुरुष तो केवल भोग भोगना उसने जब भोग दिया तो भोगना पड़ेगा भुक्त कर दिया तो भुक्त होना है तो पराधीन है पुरुष ऐसा मानते हो किंतु हमारे यहां यह स्वतंत्र है परतंत्र है शक्ति जो है शक्तिमान के अधीन होती सीधी बात यह है माया युग शक्ति है जैसे हमारे हाथ में जल उठाने आदि की शक्ति है उसी प्रकार भगवान की शक्ति हो तो शक्ति शक्तिमान के अधीन होगा करती है ना कि शक्ति के अधीन शक्तिमान नहीं होता अपने शक्ति का किस प्रकार प्रयोग कर रहा है हम अपने शक्ति के आधार पर तो उसका प्रयोग करते हैं ना कि शक्ति हमारी प्रयोग कर दे ऐसा नहीं होता तो वेद में शक्ति को कौन माना हुआ है माँ उस पुरुष को परमात्मा को मुख्य माना हुआ है तो इसलिए हमारे तो यहां जो कुछ वेद बोले उसमें ननु नच नहीं हो सकता जैसा कहा है वेदों की चर्चा है वही यहां पाक के लाकर अनुवाद में रखा हुआ है एक तो परिचर्यात्मा सुश्र सु स्वभाव जो सेवा करने का स्वभाव होता है कर्म से आप स्वभाव जो प्रकृतिजन्य है उनका स्वभाव ऐसा होता है अब प्रश्न होगा एक को तो ज्ञान विज्ञान आस्थित माध्यम दिया हुआ है और कोई सेवा में लगाया हुआ ऐसी स्थिति है तो कोई फल में भी विरोध होगा कहते फल में विरोध नहीं है अपने अपने कर्म में यदि अविरत है लगा हुआ है तत्परता है अपने अपने कर्मों में विचारों जा दुखेगा उस कर्म के द्वारा उसी एक ही तत्व प्राप्त करेगा यदि भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग आदि प्राप्त होगा सबको वही होगा समान फल होगा ये ना ब्राह्मण का विशेष फल मिल जाए पंड को न मिले ऐसा नहीं फल एक ही होगा अपने अपने कर्म के आधार पर उस परमात्मा की पूजा जो करता हो फल एक ही है यदि कामनायुक्त है तो स्वर्गादि फल समान फल होगा यदि निष्काम भाव से है तो मोक्ष फल होगा सभी को होगा मोक्ष फल के बारे में आगे बताएंगे पहले स्वर्गादि फल की चर्चा करेंगे यहां स्थिति है ठीक है समाज परिचर्याता कर्म मानी समाजी कर्मों से लेकर सेवा तक की कर्म की चर्चा हुई चार जातियों के लिए कमो दमस्प्या ज्ञान विज्ञान वास्तविक स्वभाव जमाएगा समाज से लेकर मान ब्राह्मण के कर्मों से लेकर परिचर्यांतम जो शूद्र जाति का कर्म बताए वहां तक चारों जाति के कर्म की चर्चा हो गई दो सौ विभच्च्य उताराम भिन्न भिन्न प्रकार से कहे गए जो कर्म है चारों जाति के लिए तो समोदमा आदि से शुरू हुआ है कर्म भेद और परिचर्या में ले जाकर समाप्त किया है चारों जाति में तो विभच्च्य उताराम कर्माराम जो विभाग पूर्वक किया गया जो चार प्रकार के कर्म हैं अभ्युदयन फलम आरोग उनमें तो दो प्रकार का फल है एक निःप्रेष फल होगा एक अभ्युदय फल होगा उन्नति अभ्युदयन उन्नति रूपी फल स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति होगी सबको क्या होगा फल एक ही होगा हाँ फल में भेद नहीं होगा अपना अपना जैसे परमात्मा ने द्वारा विभक्त है कर्मा उस प्रकार भगवान की पूजा कर रहे तो हो तो फल में कोई भेद नहीं होगा ये कहना है समाधि परिचर्यांत कर्मा जो समाधि से लेकर के आरंभ हुआ था समोतम आदि से आरंभ हुआ है और परिचर्या अंत में आया है परिचर्याकम कर्म इत्यादि कहा है ये कर्म विभक्ता उदारण विभाग पूर्व चारों जाति के लिए विभाग पूर्वक कहे गए जो कर्म है अभ्युदय फल पहले अभ्युदय फल रहे थे उन्नति के लिए फल अभी मनुष्य में तो मनुष्य भा, भा, में देवता आदि बढ़ना स्वर्ग प्राप्त होना ये फल ये अभ्युदय फल होता है मुक्ष फल होता है मोक्ष फल मोक्ष फल के बारे में आगे चर्चा होगी पहले अभ्युदय फल बताते हैं ये कहना है आरोपनिषति का पहले इसके उपन्यास करते हैं कथन करते हैं अभ्युदय फल एक ही फल होगा सबको भिन्न भिन्न फल नहीं होगा फल में भेद नहीं है अभी कर्म तार्त में तार्तम्य भाव है जन्म को जाति घटित करके कर्म वितार्तम्य भाव फल तार्त में तार्तव्य नहीं होगा लेकिन एक तेसाम जाति विहिताम कर्म ये जो दो श्लोकों में बताए गए जो कर्म है जाति विहित कर्म हैं जाति का आधार पर कर्म का कर ध्यान हुआ है कर्मणाम सम्यक अनुष्ठिता त्रुटि न इन कर्मों में ठीक ठीक अनुष्ठान किया अपने अपने कर्मों को जिन्होंने निभाया हो जिन्होंने सम्यक अनुष्ठदान समर्पित जो अनुष्ठित कर्म है अनुष्ठान किए गए कर्म हैं स्वर्ग प्राप्ति फलम स्वभावत कहा स्वर्ग प्राप्ति फल होगा स्वभावतः स्वाभाविक रूप से फल होगा स्वर्ग प्राप्ति यही होगा और विशेष फल जिस काम भाव से इन कर्मों को करेगा तो मोक्ष फल के लिए आगे बोलेंगे यदि तो कामना से उक्त होकर करता तो सबको एक ही फल होगा स्वर्ग फल ये कहना है क्यों गौतम धर्मसूत्र में ऐसा कहा हुआ है क्या कहा है बरलाश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रत्यय कर्मफल अनुभूय तथा विशिष्ट जाति देश विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत वृत्त वृत्त सुख भेदसो जन्म प्रतिप्यंत ऐसा गौतम धर्मसूत्र की बात है गौतम धर्मसूत्र में कहा बर्णा जो चार बढ़ रहे हैं ब्राह्मण क्षेत्र आदि चार बढ़ रहे हैं आश्रमा ब्रह्मचर्य आदि जो चार आश्रम है स्वकर्मनिष्ठा अपने कर्म में निष्ठा निरंतर लगे हैं अपने अपने कर्म में जो शास्त्र के द्वारा जो प्रतिपादित अपने विषय में जो कर्म आया है चाहे वर्णी हो चाहे आश्रमी हो दोनों के लिए कहा स्वकर्मनिष्ठा अपने अपने आश्रम शब्द से क्या लेना है संन्यास आश्रम दो प्रकार का है एक तो विभदूष संन्यास है एक विद्वत संन्यास है वो ज्ञानोत्तर संन्यास उसकी चर्चा में यहां आश्रम साधन बस क्या विभिदियों के लिए आश्रम धर्म होता है अभी उस तत्व को जानना चाहता है इसके लिए मान कर्मों का कर त्याग करके वेदांत आदि सर्वर में लगा हुआ है वो होता है विभिद संन्यास उसके लिए आश्रम धर्म होते हैं क्या होते हैं हाँ केवल आश्रम मात्र का धर्म रहा ठीक ठीक पालन करके बैठा है ज्ञान नहीं अभी ऐसे सन्यासी आश्रम शब्द से लिया जाता है सन्यास आश्रम में तो सभी में आश्रम है ब्रह्मचर्यादि आश्रम और बढ़ है ब्राह्मणादि बढ़ रहा तो गौतम सूत्र में धर्म सूत्र में एक गौतम जी ने कहा बरण जो बर्णी है चार प्रकार के बर्ण ब्राह्मणादि बर्ण आश्रमाश्रम चार प्रकार के जो आश्रम है ब्रह्मचर्यादि आश्रम ऐसा मान में बर्णा वाले या अर्षादी को अर्च लगाना आश्रमा में भी आश्रम वाले ऐसा स्वकर्म so, निष्ठा अपने कर्म में अविरत है निष्ठा रखते हैं यितंथिता निष्ठा हमेशा रह रहे अपने कर्म में कभी त्रुटि नहीं करते अपने विश्व में जो कर्म आया प्रत्यय शरीर छोड़ करके मृत्यु के पश्चात प्रत्यय प्रकृष्ट इत्य प्रत्यय कल तक वह बाजार जाता था वापस आता था अब इस शरीर में वापस नहीं आएगा इसलिए प्रकृष्ट इत्य इनगत तो धाती से प्र लगा करके प्रत्यय बनाए हुए हैं प्रकृति से चला गया लोग अब नहीं आएगा इस शरीर में नहीं दिखता आएगा रूपांतर में आ गया हम पहचानते नहीं है वही प्रत्येक अर्थ होता है कर्म फलम अनुभू स्वर्ग गया स्वर्ग पहुंचा अपने कर्म अपना कर्म करता हुआ स्वर्ग पहुंचा कर्म का फल का अनुभव करके कर्म फल सुख है पुण्यकर्म किया दर्गाक्रम धर्म का पालन किया है उसने कर्म फलम अनुभू कर्म के फल का अनुभव करके वहां तथा शेषेण अब शेष ये कर्म तो भोग लिया वहां और पूर्व संचित कर्म जो पड़े हुए हैं शेष कर्म संचित खाते में पड़े हैं अभी कर्म उनमें से शेष वो भोग के पश्चात कर्म का फल होगा भोगा परेशी पहुंच करके उसके पश्चात शेष कर्म जो संचित पड़े हैं उसके द्वारा विशिष्ट देश विशिष्ट देश को पैदा हुआ जैसे भारत भूमि जैसा देश तो बहुत सारे है यहां पर आत्मान आत्मा चर्चा नहीं हो पाती है सर्वत्र धर्माधर्म के बारे में चर्चा नहीं कि वो, है केवल भोग भूमि सारे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आज भारत वर्ष ऐसा एक वर्षा है कि जहां कोई धर्म की चर्चा होती है आत्मान आत्मा का विचार होता है विशिष्ट देश होता है विशिष्ट देश विशिष्ट शब्द का सबके साथ हम लोग कहेंगे विशिष्ट जाति विशिष्ट जाति में पैदा होना पशुआति जाति में पैदा नहीं विशिष्ट जाति और विशिष्ट कुल कुल भी विशिष्ट होगा जो परंपरा सबके साथ धर्मात् चलते हुई आए हो और विशिष्ट कुल और विशिष्ट धर्म और विशिष्ट आयु आयु भी विशेष आयु विशिष्ट सुधता जो श्रवण आदि शास्त्र पठित और वृत्त बने सदाचारी कुल होगा वृत्त का सदाचार और वृत्त बने धन भी युक्त होगा सुखम सुखा अर्थवतर सुख और बेदस माने पवित्र जन्म प्रतिपत ऐसा पवित्र जन्म को प्राप्त होते हैं कौन जो बर्गान आश्रम आशस्व कर्म यही जो वर्गी है आश्रमी हैं चार जाति वर्ग हैं और चार आश्रम वाले हैं अपने अपने कर्म में निरत है लगे हुए हैं निरंतर लगे हैं उसमें और मरने के पश्चात कर्मफल का अनुभव करेंगे स्वर्ग में उसके पश्चात फिर शेष कर्म भी बचा हुआ प्रारम्भादि कर्म है संचित कर्म पड़े हैं उसके द्वारा विशिष्ट देश विशिष्ट विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल विशिष्ट धर्म विशिष्ट आयु विशिष्ट श्रुत वृत्त इत्यादि सुखम एवं पवित्र स्थान को प्राप्त करें ऐसे पवित्र जन्म प्राप्त करते हैं ये लोग फिर आएंगे तो इस तरह से आएंगे कहा इत्यादि स्मृति व्यकहा स्मृति है गौतम धर्मसूत्र स्मृति में आता है स्मृति तो आएगी पुराण ये पुराण में भी कहा कहते हैं पुराण में यही बात है जैसे गौतम धर्म में बताया इस प्रकार पुराण में भी वर्णी नाम आश्रमी नाम जो वर्णी है चार बरणी वर्ण वाले को बरणी बोला गया और आश्रम नाम जो आश्रमी लोग हैं ब्रह्मचर्य आदि आश्रम में बैठे हैं लोकफल भेद विशेष लोक विशेष लोक विशेष फल का विशेष स्मरण हुआ है अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले जो वर्णी हैं आश्रमी हैं इनका विशेष लोग विशेष फल की कथन किया है स्वर्ग आदि लोक और विशेष फल सुख विशेष की चर्चा स्मरण किया है कहा कहाणांतर आप तो एकदम वर्षमाण फल हो कारण मान क्या है स्वर्ग के लिए उद्देश्य करके नहीं किया हुआ कर्म काम काम्य कर्म नहीं है वही कर्म किया था वर्णाश्रमित कर्म कर रहे थे निष्काम भाव से जो लोग वो कारण अंधकार या मोक्ष के उद्देश्य कर किसके उद्देश्य उसके लिए फल आगे कहेंगे अगले श्लोक से मोक्ष संबंधी फल बताएंगे और जो मोक्ष लिए फल होगा लौकिक फल उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्रश्न होगा सुख मिलेगा कि नहीं यहां वृत्त सदाचार आदि नहीं, देखो जब आम के गुठली लगाते हैं किसके लिए आम फल खाने के लिए किंतु तो गंदा आदि छाया आदि मिलेगा कि नहीं मिलेगा अवश्य मिलेगा यदि मोक्ष फल की उद्देश्य करता है तो लौकिक फल तो उस सुबह से आएगा आए ही आएगा कहीं जाने वाला नहीं है लौकिक फल आएगा ही आएगा उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है गाय लाते हैं दूध के उद्देश्य से क्या और गोबर गोमूत्र आदि फ्री में मिल जाता है अनुषंगिक फल स्वतः हो जाता है लौकिक फल यह है कि शरीर धारण संबंधी वो होता ही है उसके लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है होगा जहां भी जाए जैसा भी रहे परमात्मा किसी न किसी रूप में उसके पूरा कर देता है राम सनातन आदि व्यवस्था जैसा भी हो उसके लिए चिंता नहीं वो परमात्मा करवाते तो हैं अपना काम होता है मुख्य उद्देश्य रखना चाहिए उसके लिए तत्पर होना चाहिए राम सनातन आदि के विषय में खान पान आदि चिंता में पड़ेगा तो फिर परमात्मा भूल जाएंगे परमात्मा के तरफ चिंतन होना चाहिए यह स्वतः ही हो जाएगा ये विश्वास करें आज तक परमात्मा ने जन्म से लेकर के आज तक भूखा भी नहीं रखा नंगा भी नहीं रखा और निराश्रित भी नहीं रखा कहीं ना कहीं कि किसी प्रकार से आश्रय भी दिया है भोजन भी दिया है अपने अनुकूल जैसा भी हो और वस्त्र आदि भी दिया है तो आगे ले देंगे क्या स्वतः बनने वाला है इसके लिए उद्देश्य नहीं करना चाहिए चारकों को अपने लक्ष्य में रहना चाहिए ये तो आनुषंगिक स्वतः हो जाता है स्वत हो जाता है इसके लिए कोई चिंता नहीं है कहना है एक कारणांतरा तो अन्य कारण से जो होगा एकदम मोक्ष फल कहते हैं का, अन्य कारण क्या है तो सकाम भाव से किया था उसके स्वर्ग फल हो गया उसके बाद मरने के बाद स्वर्ग भोगन भोगने के बाद फिर इस श्लोक में आएगा ऐसे ऐसे होकर विशिष्ट देश विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल धर्म आयु इत्यादि को इस सुख में इस श्लोक में पैदा होता है कहा कौन जो पूर्व में वर्माश्रम कर्म का पालन करके रहने वाला था उसके बारे में यह कारण कारणांतरा तो अन्य कारण मोक्ष के उद्देश्य करके यदि किया हो वही कर्म बर्णाश्रम विधित कर्म तो उसके लिए वक्षमान फलम इधम वक्षमान आगे कहे जाने वाला फल अगले श्लोक से बताएंगे उसके फल मोक्ष के उद्देश्य करके किया हो तो कहा ठीक में कहते हैं स्वभाव तो विहितवादेव मोक्ष अपेक्षा मंत्र का अनुष्ठान यह स्वभावत्व नहीं है शास्त्र में विहित है इसकी अपेक्षा करके किया जा रहा है हमारा कर्तव्य बनता है शास्त्र में कहा हमारे लिए एक कर्म हम अमुक जाति के हमारे लिए एक कर्म कहा हुआ है ठीक है स्वभाव तार विवाद हुआ स्वाभाविक में भी विहित है आदि के लिए तत्व स्वभाविक होकर के कर्म का कर, विधान कर हुआ है चार वर्णों के लिए मोक्ष अपेक्षा मंत्रा यदि मोक्ष की अपेक्षा से नहीं किया गया जो कर्म है हमारा कर्तव्य समझ गया मोक्ष की अपेक्षा नहीं है ऐसे जो अनुष्ठान से होने वाला फल ही होता है स्वर्ग आदि फल प्राप्त होता है सबको एक फल होगा उस उसके बाद विश्व देश विश्व जाति विश्व कुल आयु श्रुता वृत्त इत्यादि उसके द्वारा पवित्र जन्म प्राप्त करता है यह अर्थ है तत्र प्रमाण महा उसे प्रमाण किया गौतम धर्म सूत्र को प्रमाण बना दिया बरडा आश्रमा इत्यादि कहा है प्रमाणित है गौतम धर्मसूत्र प्रमाण दिया बरड़ा आश्रमा से स्वकर्म छापे प्रकर्म में लगे हैं बर्णी और आश्रम प्रत्यपर् मरने के पश्चात कर्मफलम अनुभू अपने कर्म का फल का अनुभव करेंगे स्वर्ग आदि भोगेंगे तथा से ऐसा उसके बाद शेष जो संचित कर्म पड़े हुए खाते में जिसको अनुसार बोलते हैं क्या बोलते हैं अनुसार कहते हैं बचे हुए हैं अभी सोए हुए हैं जो कर्म अभी फल नहीं दे पा रहे सोए पड़े सुस्त अवस्था में है वो कर्म पड़े हैं विशिष्ट देश आदि के लेकर के कहा मैंने पवित्र जन्म प्राप्त कर दे इत्यादि कहा है गौतम सूत्र में कहा है शेष शब्द है ना शेष शब्द से क्या लेना शेष शब्द कौन होगा शेष तथा शेष लेना आया है तो मुक्त कर्म अतिरिक्त जो मुक्ति के कर्म होता है ना उसे अतिरिक्त कर्म को शेष लेना कौन सा कर्म मुक्त मुक्त पुरुष का कर्म को नहीं लेना है हम उसको छोड़कर यह शेष अर्थ है कर्मानुसार शब्द मुझ रहे तो क्या है वो कर्म शेष कर्म क्या कर्मानुसार शब्द से बोलते हैं क्या बोलते हैं हाँ। तो शेष जो संचित बचे है ना प्रारंभ और अतिरिक्त बचे हैं उसमें से कहा प्रत्येकम देशादिवीर विशिष्ट शब्द और संबंधित करें जो जो जो कहा देश कहा जाति कहा कुल धर्म आयुषता वृत्त वित्त सुख और वेध कहा हुआ है तो सबके साथ में विशिष्ट शब्द का संबंध होगा बोला विशिष्ट देश विशिष्ट जाति आदि से उत्पन्न होना एक कहा हुआ है प्रत्येकम प्रत्येक के साथ देश आदि प्रत्येक के साथ विश्व शब्द विशिष्ट शब्द आदि शब्द आदि शब्द से क्या आह है कहते हैं इत्यादि स्मृति व्यम आदि लगाए वह पासव है तो आदिशब तद यथा आम्रे फला निर्मित आदि अनुत्प्यते एवं धर्म चरिणा धर्मचर अर्थात अनुपत्यंत न धर्मिर्भरती है क्या बोलती धर्म करने को स्वतः हो जाता है कहते हैं। ये कहना है तद यथा आमरे फलार से निर्भित आम का निर्माण किया किसके पर मानी गुठली लगाई किस फल के लिए निर्भित निर्माण करने पर छायागंधा अनुपन पश्चात अनुमान पश्चात छाया गंदादी स्वतः प्राप्त हो जाते हैं आम के वृक्ष लगाने पर एवं धर्म चरियम माणम जिसके धर्म को आचरण करता हो आचरित जो धर्म होगा वह अर्थानुपत जनते उसके बाद धर्म स्वतः आ जाते हैं अर्थ धर्म होने पर अर्थ स्वता जाता है न धर्म हानि बहुत धर्म की हानि नहीं होगी माने आप सोचते होंगे माने जीविका के लिए कुछ नहीं करें तो कैसे जियेंगे धर्म तो बाद की बात है ये नहीं धर्म करो जीविका अपने को जाता है hmm. जैसे फल को उद्देश्य करके वृक्ष लगाया गंध आदि स्वतः आ जाते हैं उसके लिए कोई चिंता नहीं है इसी प्रकार है hmm. तो धर्म के आदर होगा तो अर्थ स्वतः आ जाएंगे उसके चिंता की बात नहीं है स्मृति स्मृति भी दिया जाता आदि शब्द के द्वारा कहा कि तत्सव उत्तरणाम कर्मणाम स्वर्ग फलम फलत्म तो युक्त कहा जो पूर्वोक्त तो कर्म जो कहा गया चार बड़े चार आसमनों के लिए जो कर्म कहा गया है वो कर्म उगतान कर्मण स्वर्गफफलत्व तो युक्तम तो, स्वर्गफल ही है उनके स्वर्ग फल होगा यदि मोक्ष के उद्देश्य न कि यह कर्मी कही कर, है वो कर्म हो तो स्वर्ग फल होगा ये कहना है पुराण ऐसा कहा हुआ है पुराण में इस बात को बताया है स्वर्गफल बताया करके उक्तम ही कहा भी है पुराण में क्या कहा यस् सम्यंग गृहस्थ पर तद्बंध मुक्त सौ लोका आनुतमा यस्वतिया बान पृथ्चर मुनी सदह सा जेल्दोका शाश्वता मोक्षाश्रमो यथोक् शुचि सुख सकल शुद्धिुक्त अनंधन ज्योतिरव प्रशा सब्रह्म लोकते जाति ये पुराण यह बात क्या कहा जो गृहस्थाश्रम में बैठा है यु सम्यक करो तो एवं जो वर्ग जो आश्रम है जो कहा है जिसकी प्रण के लिए जिस आश्रम के लिए जो कर्म कहा वह सम्यक करोती सम्यक प्रकार से यदि करता हो एवं गृहस्थ जो गृहस्थ है ना गृहस्थ परम विधि में जो वेद का विधान है परम विधि जो परम विधि यह विधान वेद का विधान है उसको सम्यक प्रकार से यदि करता हो जो ग्रस्त यदि करता हो तदवर्ण बंधुमुक्त वो सब कहते हैं वो जो वर्ण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है वो लोकान आपत्तमान जिससे बढ़कर कोई लोग नहीं उत्तम लोक नहीं है जिसे ऐसे लोगों को प्राप्त करता है ग्रस्त यदि अपने वर्णाश्रम धर्म को शास्त्र विहित रूप से सही सही पालन करता है तो अनुत्तमान लोकान आप कहा जिसको उत्तम कोई नहीं ऐसे लोग प्राप्त करता है विशिष्ट लोग प्राप्त करेगा येचर्या बान प्रथ मुनि का यही नियतचर्या है नित्य कर्मादि जो कहा तत्त वर्णाश्रम के लिए जो कर्म का विधान हुआ है तो इनको नित्य जो नित्य दिनचर्या है प्रतिदिन होने वाले कर्म हैं शास्त्र विहित कर्म बानप्रस् बानप्रस्थ मुनि चरित्र जो बानप्रस्थ मुनि है ना मन में गया हुआ व्यक्ति बानप्रस्थ करता हो इस धर्म को धर्म को करता हो सदहती अग्निवत दोषां दोषां दोषों को पापों को नाश करता है और किस प्रकार जैसे अग्नि काष्ट को समाप्त कर जाती है नाश करती है खा जाती इस है इस प्रकार पापों को नष्ट करता है वो का सदहा वो जो बान प्रस्थी है दोषांत हथी किस प्रकार का अग्निब का जैसे अग्नि का समाप्त कर डालती है इस प्रकार संपूर्ण दोष पाप जितने भी हैं काम कर सब को नाश करता है कौन बान प्रस्थव यही बर्वाश्रम धर्म का पालन करता हो तो ये कहा और जय प्रकाश शाश्वतान जो शाश्वत कभी भी खंडित नहीं होगा ऐसे लोग को प्राप्त करता प्रस्था पापों को नाश करता हुआ उन लोगों को प्राप्त करेगा यह बर्वाश्रम धर्म की महिमा यह है कर्म की तीसरा मोक्षाश्रम होशर् यथोक्तम का यथोक्तम धर्म जो पूर्वोक्त धर्म है जो चार वर्णों के लिए जो कहा है हुआ धर्म है आश्रम में जो व्यक्ति है मेरे सन्यास आश्रम में जो बैठा है विद्वत सन्यास में नहीं है अभी विविध सन्यास में है कर्म त्याग के बैठा हुआ है मोक्षाश्रम उसी को बोला जाता है जो ज्ञानोत्तर संन्यास का तो आश्रम ही नहीं होता उसका आश्रम का चर्चा ही नहीं है तो विवृष्ठ संन्यास के लिए आश्रम की चर्चा है विद्वत सन्यास का कोई आश्रम है वहां यहां मोक्षाश्रम स्थित है जो व्यक्ति आश्रम में है मैंने सन्यास आश्रम में बैठा है आश्रम धर्म की मर्यादा पालन करके बैठा है अभिज्ञान नहीं है कि इस धर्म का पालन करता बड़ा आश्रम भी धर्म का पालन करता हो तो यथोक्तम जैसा कहा हुआ धर्म है शास्त्र में जैसे कहा अपने बर्ण आश्रम को लेकर जो होने वाले धर्म है पालन करता हो सुचि व पवित्र है सुसंकल्पित शुद्धि बुद्धि सुसंकल्पित है बुद्धि युक्त है वो अच्छे संकल्प युक्त तो बुद्धि है उसकी अनिंधना ज्योतिरिव प्रशांतम जिसमें ईंधन समाप्त हो जाते काष्ट जलने के बाद में ईंधन समाप्त अब ईंधन नहीं रहा अग्नि बची हुई है कुछ जिस प्रकार शांत हो जाती अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है शांत अवस्था में पहुंचेगा वो सन्यासी अनंद धना ज्योतिर्गो प्रशांतम ईंधन रहित जो अग्नि है ना ज्योति माने अग्नि है ईंधन रहित जो अग्नि का ज्वाला समाप्त हो जाती है ठीक इस, इस प्रकार शांत होती है इसी प्रकार प्रशांत हो जाता है वो सब ब्रह्म लोक में सहित का वो तो द्विजन्म है क्या करेगा ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म माने ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म लोग नहीं है ब्रह्मणा लोग है ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है क्यों ज्ञान नहीं हुआ आश्रम धर्म का पालन करके बैठा है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है या है जिसको सत्य लोग बोलते हैं ना वही ब्रह्मलोक उसको प्राप्त करता है ये कहना है ये पुराण में ऐसा आया है कहते हैं इति से कहा और सामवेद में छांदों के में देखते हैं सर्वे थे पुण्यलो का भगवती आया है तीन तीन आश्रमियों को कहा हुआ है त्रयो धर्मस्क्यो अध्ययन दानम इति प्रथम ऐसा है धर्म को धारण करने वाले तीन स्कंधाएं तीन शाखा हैं बड़े बड़ी शाखा है यज्ञों अध्ययन दानम एक एक शाखा यह है जहां यज्ञ होता हो प्रतिदिन अग्रहतरादी यज्ञ होता हो यज्ञ अध्ययन प्रतिदिन स्वशाखा का अध्ययन होता हो और दान जहां प्रतिदिन दिया जाता हो ऐसा एक धर्म का शाखा है का है कौन ग्रहता से यज्ञ अध्ययन दान ये है प्रतिदिन ऐसे एक धर्म का वाला शाखा है धारण करने वाला शाखा तपैव द्वितीय आया दूसरी शाखा है वेद के तप मानी बाण प्रस्थ आश्र की चर्चा तपस्या है तपयव द्वितीय आया और तृतीय होता है ब्रह्मचारी आचार्यकुलेवासी तृतीय अत्यंतम गुरुकुल अत्यंतम आचार्यकुले अत्यंतम आत्मा मोक्षाधय विशेष रूप से नैस्टिक ब्रह्मचारी गुरुकुल में अपने को कष्ट देता हुआ रहता है उपकुर्माण तो पड़ेगा फिरता वापस आ जाएगा पढ़ाई भर के ले गया गुरुकुल में पढ़ाई पूरी हो गई उसका वापस होता है किंतु एक नैष्टिक है निष्ठा है वह वापस नहीं होता ऐसे ब्रह्मचारी तृतीय धर्म कहा हुआ संिया अब एते, एते सर्वे सर्वे ये पुण्यलोका भवन ये सब किस पुण्यलोक वाले बोते ब्रह्मलोक वाले प्राप्त करने वाले होते अपने अपने धर्म के आधार पर यह तीनों आश्रम ब्रह्मशास्थों अमृतत्व में ब्रह्म में ठीक-ठीक प्रकार से संस्थित तो होगा संवेक्ष स्थित हो गया तो अहम ब्रह्माश्रम वहां पर पहुंचा है तो अमृत को प्राप्त होगा लोक प्राप्त नहीं होती उसकी सब छात्र आया सर्वे ये पुण्यलोका भवन ये सब रहे को परेश द्वितीय अध्याय के तेईसवें खंड में है सर्वे ये पुण्यलोका भवती चकारार्थ कहा पुराणे तब जो चकार भी अभाषिक्थ है चवा है वहां तो ये चकार के इसलिए श्रुति का उदाहरण देने के लिए कौन श्रुति छाबुल सर्वे ये पुण्यलोका भवन आया होगा यदि पुनर्मोक्षा अपेक्षाएं अपेक्षा उक्ता कर्माणी अनुसार ये जो पूर्वोक्त कर्म चार प्रकार के चार जाति के लिए चार कर्म को बताया है यदि फिर पहले तो कामना से स्वर्गादि कामना से किया था तब की बात यदि पुनः मोक्ष अपेक्षा अपेक्षा या उगतान करवाणी अनुन मोक्ष की अपेक्षा लेकर के संसार से बाहर हो जाओ मुक्त हो जाओ उस अपेक्षा लेकर ये पूर्वोक्त कर्म उगतान करवाणी पूर्वोक्त कर्म चार जाति के लिए चार कर्म बताया अनुल यदि अनुष्ठान किया जाए इनका वही कर्मों का तो क्या होगा तदा क्या होगा तो कहते तदा मोक्ष फल तो सदी इन्हीं कर्मों का क्या मोक्ष सिद्ध हो जाएगा क्ष फल होगा ये भी इन कर्मों के आधार पर ही मोक्ष में जाना है शुरुआती साधन यही है कैसे मकान गृह बनाना है तो पहले बुनियाद चाहिए बुनियाद के बिना ऊपर नहीं चिनाई नहीं होगी बुनियाद से चलना पड़ेगा तो कैसे भी चलो बर्राश्रम धर्म का ही पालन करना सबसे पहले ये बुनियाद होता है चाहे स्वर्गा चाहो चाहे वोक्ष चाहो इतना है स्वर्गा चाहेंगे तो सकाम हो जाएगा स्वर्गादि न चाह कर करके कर तो निष्काम हो जाएगा जाएगी बात है जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसमें दही का सेवन करेगा तो उसको सन्नीपात होगा मरेगा बच नहीं सकता बुखार में कभी दही का सेवन नहीं करना चाहिए हाँ वही दही दही के बिना नहीं रह जाता उसको लेना ही है तो चीनी मिला दे थोड़ा चीनी मिला के खाएं तो पुष्टि का काम करेगा क्या करेगा वही दही एक मारक बन रहा था वही दही एक दगी, वही दही पुष्टि का काम करता था पोषक बनता है तो स्थिति है ये जहर क्या है जैसे दही केवल दही जहर सकाम कर्म जहर होता है बात इतनी है बंधन में डालने वाला होता है कार्य तो वही है यदि निष्काम बाप से किया जाए तो मोक्ष का साधन हो जाता है ये कहना है कारणांतरा कहा था भाष्य कहा था कारणांतरात को अन्य कारण मोक्ष कारण हो तो इधम भक्षमाण फलम उसके लिए जिस काम होगा यदि कारण अन्य कारण जिसकाम वाला हो यही कर्म मोक्ष फल इदम फलम कहा इसका फल तो मोक्ष होगा यही कर्म का फल ये वर्णाश्रमित धर्म का जो चर्चा हुई उसका फल ऐसा है कहा कारां तरा, कारां ये कहा हुआ ते है तबेव कारणांतरा कारणांतरम ये मोक्षापेक्षा तेसाम शाम कहते हैं वही अन्य कारण यही है तेषाम इसी कर्म का जीव कर्म स्वर्ग आदि के लिए किया गया था बर्णाश्रमित कर्म तदैव कारणांतरण वही है अन्य कारण वही है कौन यार मोक्ष अपेक्षा अनुसार मोक्ष की अपेक्षा करके जिनका इनका जिनका अनुसार उनका अनुसरण होना इनकी कर्मों का कर्म वही है मुख्योपाय शु समाधि शु मुख्य उपाय समाधि चार साधन चार वर्णों के लिए बताया कौन समाधि कौन सम्भोतम स्तपस्वचम तो शांति राज्य तो ज्ञान विज्ञान वास्तविक एक एक है समाधि में ये लेना है दूसरा सौर्य तेजो धृत्य पलायनम दान विश्रभाव चर्चा प्रमुख ये आदि से इनका है और कृषि गौरव से वहां आदि ये भी है समाधि आदि सब से लेना है यहाँ समाधि माना सम्रति वाली बात नहीं है यहां मुख्य उपाय कौन है समाधि शु सात्विकेशु ब्राह्मण धर्मेशु समाधि होते हैं किसमें समाधि साधन किसमें ब्राह्मण में जो सात्विक धर्म वाले हैं वो से आए हैं आदि नाम अनधिकार नाम ब्राह्मण में मोक्ष हो न क्षेत्रीय आदि में आशंका कहते हैं फिर तो सात्विक धर्म के अधिकारी नहीं रहे क्षेत्रीय आदि तीन वर्ग तो उनके लिए मोक्ष नहीं होगा केवल ब्राह्मणों को ही होगा यह आ सकती है क्षत्रिय आदि नाम ब्राह्मण धर्मों में ब्राह्मण के धर्म में अनधिकारी ब्राह्मण के धर्म तो अधिकार है ही ना उनका आदि के लिए क्षेत्रीय पैसे के लिए ब्राह्मणों में मोक्ष ब्राह्मण के लिए मोक्ष होगा जो समाधि जिन्होंने पाया है संबंध और लेके आए हैं इतिहास न आदि नाम क्षत्रिय आदि के मोक्ष न हो इस कहा है तो कहते हैं नहीं नहीं अब बोलते हैं श्वे कर्मण विरत इत्यादि श्लोक है आगे श्लोक है श्वे कर्मण विरत संसिद्धिम लभते नर स्वर्म निरतः सिद्धिम कर्माय स्वे स्वे कर्मि कर्मीर संसिधि स्वकर्मा निरत सिद्धि यहां ते स्वे कर्मणि अपने अपने कर्मों में स्वशब्द स्वयं का वाचक चार वर्ग का चर्चा है यहाँ चारों चारों का अपना हमने कर्म बता दिया है कर्म स्वकीयम स्वकीय कर्मण यही है अपने अपने कर्मों में जिस जाति के लिए जो कर्म बताया वो कर्म स्वय स्वय कर्मी अविरतः अनत अपने अपने कर्मों में, कर्म में तत्पर है जो व्यक्ति अभिरतः बोले तत्पर है तत्पर है तत्परता है उसे मेरे लिए कर्तव्य है करना है इस तरह से लगा हुआ है सुय स्वय कर्मण अपने अपने कर्मों में जो तत्पर है चारों जाति तत्पर है नरह ऐसे अविरता नरह ऐसे मनुष्य समसिम लगते कहते हैं फल प्राप्त करता है मोक्षादि फल प्राप्त करेगा जिसका हम वो तो शकाम हो तो, तो स्वर्ग आदि फल प्राप्त करेगा समसिद्धि प्राप्त करता है सम्यक सिद्धि समसिद्धि फलम स्वकर्म निर्था सिद्धिम यथावि मानिए मोक्ष संसिद्धि मानी ज्ञान ले रहा है अपने अपने कर्म में अभिरत्त है निरक्त है जो व्यक्ति तो क्या होगा सिद्धि को ज्ञान प्राप्त करता है अपने कर्मों के माध्यम से ज्ञान होगा कर्म के अपने अपने कर्म करने से अंतकर्ण की शुद्धि होगी अंतकर्ण शुद्ध होने में विश्वास वैराग्य होगा विश्वास वैराग्य होने से वेदांत आदि सर्वण मन लगे रुचि पैदा होगी वेदांत स्रवण करने में तत्वमसया आदि को समझेगा समझने के बाद ज्ञान हो गया ज्ञान होने पर होगा ये परम्परा से साधन यहीं से शुरू है अपने कर्मों का मैं तत्पर रहा विकास स्वय स्वय कर्म ही अविरत अपने निरत तत्पर है यही अर्थ होता है अपने अपने कर्म में जो तत्परता है जो व्यक्ति न ऐसे नरह मन मनुष्य सम सिद्धि में लगभग समविज्ञान प्राप्त करता है परंपरा में पहुंच करके ज्ञान की साधन यही ज्ञान का साधन बन जाता है स्वकर्म नेता सिद्धिम अपने कर्मों में जो अविरत है तत्पर है जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का जो सिद्धि होनी है ज्ञान होना है आत्मज्ञान होना है यथा विन्द सिद्धि में यथा विन्दती प्राप्त होती सिद्धि जिस प्रकार प्राप्त करे ज्ञान जिस प्रकार प्राप्त कर रहा है तत्सनो व्य से सुनो भगवान कहते आगे बताएं कि ज्ञान किस तरह से प्राप्त होगा अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त करता है वेरे से सुनो भगवान कहते हैं आगे के श्लोकों से बताएंगे बात स्वकर्म रहता है सिद्धों का अपने कर्मों में जो अविरत है तत्पर है वैसे धारा का सिद्धिम मान सिद्धि को प्राप्त करता है ज्ञान प्राप्त करता है तत्व उसको सुनो मेरे से सुनो कहा सत्ते हैं स्वे स्वे यथोक्त लक्षण वेदे को भिन्न भिन्न लक्षण बताए कर्मो का स्वरूप भिन्न भिन्न बताए चार जाति के लिए स्वय श्वे कर्मिणी कहा हुआ है इसलिए कहते हैं यथोक्त लक्षण वेदे सभी का स्वरूप भिन्न भिन्न है लक्षण भिन्न भिन्न है चारों के लिए ब्राह्मण के लिए अलग है क्षत्रिय के लिए अलग भैया इत्यादि जो कहा गया है कर्म ही अविरत अपने अपने कर्म में तत्पर है अभिरतः बने तत्पर है तत्पर सात कर रहा है समसिधि स्वकर्म अनुष्ठान अशुद्धि क्षय सति कायेन्द्रियाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्ष्म लभते का समिद्धि का क्या है स्वकर्म अनुष्ठान अपने कर्म के अनुष्ठान से अपने अपने कर्म जैसा है उस अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय से नाश होगा अपने अपने कर्म करने से क्या होगा पाप नाश होगा अशुद्धि क्षय से अशुद्ध पाप है पाप के नाश होने पर कायद्रियाम शरीर इंद्रियों का ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण लवनिष्ठा शरीर इंद्रियों में ज्ञान निष्ठा लक्षण को प्राप्त करता है ज्ञान की योग्यता आ जाती है शरीर और इंद्रिय आदि में अपने अपने कर्म से पापनाश करने पर स्थिति होती है हमारे शरीर इंद्रिया आदि हमारे साधने यही होते हैं ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो जाती है समस्ती का अर्थ प्राप्त निका अधिक, अधिक अधिकारी पुरुष होगा अपने कर्मों में जो अधिकारी होगा दूसरे के कर्मों में अपना कर्म का कर राज हो। ऐसा किम क्या क्या प्राप्त करेगा कहते हैं स्वकर्मा अनुष्ठान अतएव साक्षात समस्त कहा अपने कर्म का अनुष्ठान सही साक्षात समसिद्धि किम ऐसा अपने कर्मों के अनुसार मात्र से क्या ज्ञान योग्यता प्राप्त कर लेगा ये प्रश्न उठा केवल अपने कर्म या आया है उतने मात्र से प्राप्त करेगा और कोई साधन नहीं होगा उसका तो नहीं नहीं परंपरा से प्राप्त होगा साक्षात नहीं एक कहना चाहते हैं किम प्रश्न है ये स्वकर्म अनुष्ठानता है वह अपने कर्म के अनुसार मात्र से साक्षात समुद्धि सा, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता साक्षात है या आगे कुछ करना नहीं क्या न सिद्धांत ऐसी बात नहीं है केवल अपने कर्म के अनुष्ठान मात्र से नहीं होगा कथम तरही फिर कैसे इस पूर्वाद ने पूछा कथम तर उत्तर दिन स्वकर्म नेता सिद्धि अपने कर्म में जो तत्पर है उसकी सिद्धि जिस प्रकार प्राप्त होगा हो आगे के श्लोक से मेरे से सुनो भगवान कहना चाहते हैं यथा एन प्रकार है विंदती जिस प्रकार प्राप्त करता है ए न प्रकार यथा प्रकार यथा मन एन प्रकार है विंदती जिस प्रकार ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त करता है तत्व गैर से सुनो कहा हुआ है यथा बिंदित तत्व मानी ये न जिस प्रकार से प्राप्त कर सकेगा वो ज्ञान निष्ठा की योग्यता वो गैर से सुनो आगे कुछ स्वरूप से बताऊंगा भगवान क्या है ठीक है हमें कहते हैं यथाश्व कर्म अग्रता अपने अपने कर्म यथास्व सु स्व अनिक्रम में अव्यवास वहां से दिया अपने कर्मों का अतिक्रमण करते हुए हमें जिस जाति घटित हमारा जन्म है उसके आधार पर कर्म तो यथाश्वम इत्यादि कहा है यथाश्वे कर्मणी अविरता अपने जो कर्म हैं अविरतः मेरे पर है जो व्यक्ति तस् उसका बुद्धि बुद्धिशुद्धि द्वारा अपने कर्म के अनुष्ठान कर रहा हो नित्य निरंतर करता हो तो उसके परिणाम क्या हो बुद्धिशुद्धि होगी बुद्धिशुद्धि होने हो पर विषय लोलपथा समाप्त विषय से समाप्त हो जाता है बुद्धि से द्वारा ज्ञान निष्ठता ज्ञान निष्ठा योग्यता ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है बुद्धिशुद्ध होने पर ज्ञान में जाने की योग्यता आ गई तथा तया उस बुद्धि के द्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होगा बुद्धिशुद्धि होने पर ज्ञान निष्ठा ज्ञान में की स्थिति की योग्यता आ जाती है योग्यता से ज्ञान प्राप्त होगा प्राप्त ज्ञान से मोक्षोपत्त उस ज्ञान से मोक्ष सिद्ध हो जाता है ज्ञान से मोक्ष है ब्राह्मणातिरिक्त आपकी ज्ञान बतो मुक्ति बता ब्राह्मण मात्र की मुक्ति नहीं ब्राह्मण से इतर के भी सबके क्या हो अपने कर्म के अनुसार मात्र से मोक्ष ही कहा है ज्ञानब ज्ञान हो जाता है ना बाद में अपने कर्म को मैंने तत्पर होकर के करने से बुद्धिशुद्धि होगी बुद्धिशुद्धि पर हो तो ज्ञान की दृष्टता जिस तरह योग्यता आ जाती है उसके द्वारा सभी का मोक्ष होगा यह नहीं कि ब्राह्मण मात्र की मोक्ष हो ये बात नहीं पूर्वार्धन बैठते शुभ पूर्वार्धन व्याख्या करता है क्या है स्वेस्व कर्मण्धि श्वक का पूर्वार्थ तो तो है उसको व्याख्या शब्द से संसिधि का अर्थ क्या है समय सिद्धि संसिद्धि क्या होगा तो संसिद्धि शब्द से मोक्षार्थ तुम गृह समसिद्धि का अर्थ मोक्ष लेकर में सब सत्त मात्र तल लावे न संन्यासदी विधान अर्थ के संगत पूर्वादी बोलता है संसिद्धि का अर्थ मोक्ष होता है पूर्वादी की संगत। शंका मोक्ष है तो संसिद्ध शब्द से मोक्षार्थ पूर्वादी ने मोक्ष अर्थ ले लिया संसिद्धि शब्द का अर्थ स्वेश कर्म अभिता है संसिद्धि में लगता है मोक्ष प्राप्त करता है सीधा तो केवल कर्म मात्र से मोक्ष प्राप्त हो तो फिर संयास जो साधन है बताना व्यर्थ हो जाएगा शास्त्र आदि का विधान व्यर्थ होगा ये शंका है पूर्वादी के तो, संसिध शब्द से मोक्षा तो पूर्वादी ने मोक्ष अर्थ ग्रहण कर लिया दिया संसिध करके निष्ठा स्वधर्म अपने धर्म में निष्ठा मात्र से तल लाभ मोक्ष मुख्ष लाभ है मोक्ष का लाभ मान्य पर न फिर मोक्ष के लिए जो साधन बताया गया अन्य साधन क्या है संदि जो सन्यासादी साधन है उसका विधान का व्यर्थ अनर्थ क्यों होगा व्यर्थ होगा केवल कर्म मात्र से मोक्ष हो जाना अपने कर्म के द्वारा मोक्ष होना तो संदि का विधान व्यर्थ है पूर्वादी है मनमानस ऐसा मानता हुआ प्रवादी शंका करता है किम स्वकर्मानुष्ठान साक्षात् समि क्या अपने कर्म के अनुष्ठान मात्र से साक्षात मोक्ष हो जाता है अन्य कोई साधन नहीं चाहिए यदि नहीं चाहिए तो संन्यास का विधान क्यों ये पूर्वाधिक शंका है सिद्धांत न करके बोलेंगे ठीक है न तावर मात्र साक्षात मोक्ष केवल तावर मात्र स्वकर्म निष्ठता मात्र अपने अपने कर्म मात्र से साक्षात मोक्ष नहीं मिलता है और भी साधन है ज्ञान निष्ठा योग्यता मोक्ष भी नहीं है ज्ञान निष्छा की योग्यता भी नहीं केवल कर्म मात्र से अन्य साधन ही होते हैं ठीक है दोनों यदि परि है सिद्धांत खनन करते हैं केवल स्वकर्म निष्ठा मात्र होने मात्र और कुछ नहीं करे मोक्ष मिलेगा अथवा ज्ञान निष्ठा आ जाएगी न कहा था वास्तव में सिद्धांत कथम तभी फिर फंस गया केवल नहीं तो फिर किस कौन साधन आओ तो कहा स्वकर्म नेता सिद्ध कहा स्वकर्म में लगा हुआ लगा विरत है तत्परता है जिसकी यथा प्रकार यथा विंदती है जिस प्रकार से प्राप्त करेगा मोक्ष सीधा सीधा मोक्ष नहीं यथा का हुआ है जिस प्रकार से लाभ करेगा मोक्ष प्राप्त करता ज्ञान प्राप्त करता वो सुनो साधन आगे बताऊंगा मैं आगे स्वकों से बताऊंगा तत्व का पूर्वाधिक कथम तरी सधर्म निष्ठ से निष्ठ संसि फिर अपने धर्म में अपने कर्म में लगा हुआ क्या? फिर सम कैसे कहा शिव शिव कर्म में अविरतः समसिद्धि में लगता है न फिर कैसे बोला यदि उतने मात्र से नहीं होता हो तो, तो उत्तर दिया है पूछा है पहले कथन तरी पूछा तो उत्तर दिया है उत्तरार्ध ना उत्तर महा उत्तरार्थ देते क्या स्वकर्म निर्ता सि में ऐसा अपने कर्म में जो अविरत है तत्पर है उसकी सिद्धि जिस प्रकार होती हो वो मेरे से सुना आगे के शब्दों से सुनना ये कहा क्षरणों तो आया तम प्रकार एवं एकाग्रता तिर एकाग्रता भूत्वा श्रुता अवधारे कहा उसी जो प्रकार है जिस प्रकार से, प्रकार था से प्रकार प्रकार प्रकारा थाल है प्रकार थाल प्रत्येक थाल, था थाल करके है था, प्रकार अर्थ होता है जिस प्रकार से लाभ करता है मोक्ष लाभ करता है ज्ञान लाभ करता है वो सुनो कहा हुआ है तक्षरण कहा है भगवान ने यथा आप जीतते तक्षरों ऐसा बोला तम प्रकार में वो प्रकार को ही बताएं कि भगवान किस रूप से बताऊंगा तो कहा एकाग्र चेता एकाग्र चित्त होता हुआ सुनो मन अंदर अंधत्र लगाना मैं जो वाक्य बोलूंगा उसको सुनना धीरे शांत होकर सुनना एकाग्र चेता एकाग्र चित्तम यश्य एकाग्रह चित्त जिसका चेता एकाग्रह यश्य एकाग्रह ऐसा हो जाओ तुम उसको सुनने के लिए भूतवा चेता भूतवा श्रुत्वाच हो केवल सुनना मात्र नहीं निश्चय भी कर लेना सोच तो आचार केवल सुनकर गए छोड़ना नहीं प्राय विद्यार्थी की आदत होती है यदि तो तद गुर निवेदित जो पढ़ा तो गुरु जी को निवेदन कर दिया चढ़ा दिया अपने पास नहीं रखना विद्यार्थियों की आदत ऐसी होती है जो पढ़ा वही गुरु के पास ही छोड़ दिया कुछ विद्यार्थी तो इतने बुद्धिमान हैं पुस्तक भी यही छोड़ के जाते हैं दूसरी बिना ही छोड़ते ऐसे भी यद पठितम तत्व निवेदित तो ऐसा बहो सुन करके अवधारणा करो निश्चय करो मैं जो बोलूंगा उसके यथार्थ सुनो सुन करके निश्चय करो मैंने अपने अपने कर्म में तत्पर होने से जो तो फल होगा वो फल आगे बातियों से बताऊंगा ये बोल भगवान यहाँ से स्वय कर्मणअा सम सिद्धिमल दरअसव सिद्धिमथिन तथा चलो Yeah. आगे तमेव प्रकार वही प्रकार को आगे स्पष्टीकरण करते हैं भगवान क्या प्रकार है किस तरह से मोक्ष मिलना है उसको अपने कर्म में लगा हुआ है अभी तो आगे चलते चलते किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करेगा किंतु तो सभी के इच्छा होती है दुखम में वहां भूत तो दुख में रहो ऐसी सबकी मांग होती है छोटी से बालक की होती है शरीर लेने पर दुख होगा दुख में माभूत ऐसा मानता है दुख वजह न हो और सुख आता है आत्यंतिक सुख आता है कभी भी नाश होने वाला सुख आता है हर व्यक्ति ऐसा सुख मिलेगा, तो उसके लिए भोख से जाना पड़ेगा शरीर भाव से ऊपर होना पड़ेगा तभी होगा दुख का अभाव परमानदी की प्राप्ति जो बोलते हैं तब होगा उसके साधन बताने जा रहे हैं भगवान अपने मेरे कर्म में अविरत है लगा हुआ है तत्पर है वो व्यक्ति किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है उसको बताना है तो हमे वो प्रकार बोले, प्रकार बता यथाने ये ना प्रकार ने बोला था भगवान पूर्व श्लोक में यथा विन तत् प्रकार ना, जिस प्रकार से प्राप्त करेगा वो सुनो ये कहा हुआ है उसी प्रकार को स्पष्टीकरण कर सकता यत यत प्रवृत्तिर्भूता नाम है सर्विधम ततम स्वकर्मण तम्यर्च्य सिद्धि मानव यवृत्तिर्भूता ततम स्वकर्मण तम्यर्च्य सिद्धि भूता प्रवृत्ति ये प्राणियों के जितने भी होवती भूताने जितने होने वाले हैं जिससे उत्पत्ति होती है कहते हैं भूता जायते जाते जीवंती यंत भी समय सन्ती आदिवाक्य ऐसे वाक्य यतः प्रवृत्ति भूतान जिस प्रवृत्ति माने उत्पत्ति जड़ चेतन पर का जहां से उत्पन्न होते हैं ए न सर्वम इधम तो जिसके द्वारा सारा व्याप्त है संसार जहां न हो एक कोई कोना नहीं जिसका। है जिसका ए न जिसके द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है जैसे से परे मिट्टी, मिट्टी से भरे पात्र जितने होते हैं मिट्टी व्याप्त है उसमें मिट्टी से व्याप्त है पात्र मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ होता थी थी थी नहीं ठीक इस प्रकार दो बातें बताई है यतः प्रवृत्ति भूतानंद जिससे उत्पन्न होते हैं सारे भूत भूतों की प्रवृत्ति जहां से उत्पत्ति जहां से है जिस जिस महा वो ए न सर्वम इधम जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है सारे भूत उसी में कल्पना है व्याप्त है जैसे रज्जू में भाषने वाला सरकार रज्जू में व्याप्त है रज्जू के बिना कुछ भी नहीं उसका लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है गोलाई भी वही है रज्जू से अतिकता ही नहीं वो इस प्रकार यथ प्रवृत्ति बहुत आराम जिससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है यह न सर्वग तत्म जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है इधम जगत तथम तम व्याप्त है तन विस्तार धातु है निष्ठा करते हुए तत्म तनु विस्तार से स्वकर्मात्मर्थ अपने कर्म के द्वारा तम अभ्यर्थ उस पुरुष को पूजा करके उस पुरुष की पूजा ऐसे पुरुष है वो यथा प्रवृत्ति भूताना मेरा सर्व पाथम तो यही है जिसके द्वारा सारे भूतों को उत्पत्ति होती हो और जिस जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त हो प्रभुभय हो जो जगत स्वकर्मात्म अभ्यर्थ उस उसी पुरुष को तम पुरुषम स्वकर्माणा अभ्यर्थ अपने कर्म के द्वारा पूजा करके मानव सिद्धि में बिंदती कर मानव सिद्धि को प्राप्त करता है प्राप्त कर जाता है सिद्धि बिंदति माने लबते अर्थ होता है बिंदती दो दुर्भ प्राप्त हो धातु है विद्रिलाे धातु है माने विद ज्ञानी नहीं है से पूछा नाम से नुम आया हुआ है यहां तुझादी का धातु है बिद्राभे है का आगे बोरखा है शे पूछा दिन सब आया हु तु दादी का हुआ आगे विकल स है सौ पर रहते मुचा आदि में जितने आए हैं तुदादि तो का अंतर्गण तो मुचा आदि उनको नुम का आगम होता है नुम का आगम किया हुआ है लट लगा रहे शोक नाता में से कहा अपने कर्म के द्वारा उस पुरुष के अर्चना करके पूजा करके अपने कर्म के द्वारा पूजा है वो स्थिति मानवा मानव है सिद्धिम्बंद मनुष्य है ना मनुष्य मनोहर जा तो है तो सुखा है प्रति लगाए मनु के मनु माने एक जाति को लेकर के मनु से से प्रत्यय करके मानव बनाया है। है तो सभी मनु के संतान है क्यों तो सबको मानव नहीं बोलते हैं एक विशेष जाति को बोलते हैं मानव पशु पक्षी भी मनु के संतान है मनुष्य तो हुआ ही साथ मनो और शत्रुपा का संसार बताते हैं तो यह अपत्य अर्थ में प्रत्यय है मनु के संतान अर्थ नहीं है संतान अर्थ लेकर तो सब में चला जाएगा जाति को लेकर एक जाति विशेष में कहा जाता है मानव अथवा तो मनुष्य अयोत सुख चाहे मनोर जात अयत सुख सूत्र है तो यहां आय प्रत्यय लगा तो मानव मनुष्य आए लग गया आदि की वृद्धि हो गई और गुण लगा बन गया मानव मनुष्य ये अर्थ होता है यहां करते सुख का आगुआ तो मनुष्य बनता या मानव बनाया है तो यथा प्रवृत्ति भोता ना मैंने सर्वतम यह कहा था जिसके द्वारा सारे संसारिक उत्पत्ति होती है जड़ चेतन वर्ग जितने भी हैं और ये न जिसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है इधम ततम इधम जगत ततम व्याप्तम व्याप्त है स्वकर्मात्मा ध्यर्च अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करके अच्छा पूजायाम धातु है अभी उपसर्ग लगा हुआ है निष्ठा करके तो, को लेप कर दिया है अपने कर्मों के द्वारा उसकी पूजा करके कर्म कर्मों के द्वारा पूजा और कोई पूजा नहीं मानव सिद्धि का मानव सिद्धि ज्ञान के बाद से मोक्ष प्राप्त कर जाता है इतना बड़ा साधन है अपने अपना धर्म अपना कर्म फिर भी मनुष्य नहीं करता तो ऐसी है समय हो गया है या रखे ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण ओम शान्ति शान्ति